नोशो टॉक दीपक बारा नाम का नंबर फाइव दूसरा प्रश्न आप सन्यास और गैरिक पर बहुत बल देते हैं लेकिन श्री जय कृष्ण मूर्ति न तो सन्यास की दीक्षा देते हैं और न गैरिक को ही महत्व देते हैं वरन वे इन्हें गलत मानते हैं और आप कहते हैं कि कृष्णमूर्ति बुद्ध पुरुष है कृपया बताएं कि दो समसामयिक बुद्ध पुरुषों में सन्यास और गैरिक के प्रश्न पर कौन सही पार्थसार थी मेरे हिसाब में मेरी तरफ से तो कृष्णमूर्ति सही लेकिन तुम्हारे लिए मैं सही हूं तुम देख रहे हो ना तो मैंने गहरेक वस्त्र पहने और ना मैं सन्यासी हू लेकिन तुम्हारे लिए कृष्णमूर्ति सही नहीं तुम्हारे लिए मैं सही हूं सत्य की अभिव्यक्ति सापेक्ष होती है बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा ईश्वर है बुद्ध ने कहा, नहीं और उसी दिन दोपहर को दूसरे व्यक्ति ने पूछा ईश्वर है और बुद्ध ने कहा है और उसी दिन सांझ को तीसरा आदमी आया और उसने पूछा क्या ईश्वर के संबंध में मुझे कुछ समझाएंगे और बुद्ध कुछ न बोले उन्होंने आंख बंद कर ली वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ रहा थोड़ी देर बैठा रहा फिर उठा उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि धन्यवाद आपके उत्तर के लिए धन्यवाद आनंद जो बुद्ध के साथ छाया की तरह रहता था सदा 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर उसने ये तीनों बातें सुनी थी सुबह दोपहर सांझ चकित था उलझन में पड़ा था सबके सामने तो कुछ पूछ नहीं सकता था लेकिन रात जब बुद्ध और आनंद अकेले रह गए जैसे ही बुद्ध लेटने लेटने को हुए आनंद ने कहा कि इसके पहले कि आप सोएं, मुझे निश्चिंत कर दें, नहीं तो मैं रात भर सो ना सकूंगा आप मेरा भी तो कुछ ख्याल किया करें जिन तीन आदमियों को आपने तीन उत्तर दिए उनको तो एक पता नहीं है कि दूसरे को आपने क्या कहा मुझे तीनों के उत्तर पता हैं मेरी मुसीबत तो समझे मैं सो न पाऊंगा कौन सही था किसको आपने ठीक उत्तर दिया था और आप किसी को गलत उत्तर क्यों देंगे यह भी सवाल उठता है आप और गलत क्यों बोलेंगे बुद्धन का देख आनंद पहली तो बात उसमें से कोई भी उत्तर तेरे लिए दिया नहीं गया दूसरे से जो कहा उसको सुनना उचित बात नहीं ये तो यू हुआ जैसे कोई दूसरे की चिट्ठियां खोल के पढ़ ले ये बात ना जायज आनंद का आप भी हद करते हैं। अरे मैं वहां बैठा हूं मेरे कान हैं किसी की चिट्ठी खोल के मैंने पढ़ी नहीं मगर कान है अब इनको तो बंद करने का भी उपाय नहीं परमात्मा ने भी आंखों को तो बंद करने का उपाय दिया मत देखो कान को खुला छोड़ दिया बंद करने की कोई जगह ही नहीं अब मैं करता भी क्या आप बोलते थे सो मैं सुनता था मैंने सुनना चाहा नहीं था मगर सुनाई पड़ गए और अब जो हो गया सो हो गया मगर हल कर दे ताकि मैं भी निश्चिंत होकर सो जाऊं दिन भर उधेड़बन में लगा रहा एक से कहा कि ईश्वर है एक से कहा नहीं है और तीसरे के साथ चुप ही रह गए बुद्ध ने कहा सत्य सापेक्ष जिससे मैंने कहा ईश्वर है वह नास्तिक था वह मानता है कि ईश्वर नहीं जानता नहीं सिर्फ मानता है बकवासी है तार्किक है उसके तर्क जाल को गिराने के लिए मैंने कहा ईश्वर है क्योंकि अगर मैं उससे कहता ईश्वर नहीं है तो वह अपने अहंकार को और भरपूर अनुभव करके लौटता वह कहता मैं ही सही नहीं हूं बुद्ध भी मेरे समर्थन में मुझे उसकी धारणाओं को तोड़ना पड़ा मुझे उसकी धारणाओं को खंडित करना पड़ा मुझे कहना पड़ा ईश्वर है वो नास्तिक था इसलिए कहना पड़ा कि ईश्वर है और दूसरा आस्तिक था उसने भी जाना नहीं है वो भी उसी हालत में था जिसमें पहला न उसने जाना न इसने जाना लेकिन ये मानता है है, मैं इसकी अनुभूत धारणा को समर्थन नहीं दे सकता तो मुझे कहना पड़ा नहीं उसकी भी मैंने धारणा तोड़ी इसकी भी धारणा तोड़ी मेरा काम तो वही था दोनों के साथ तुझे लगा कि मैं उल्टी बातें कर रहा हूं मैं तो एक ही काम कर रहा था धारणा तोड़ रहा था एक की धारणा थी ईश्वर की वो मैंने तोड़ी एक की धारणा थी अनिश्वर की वो मैंने तोड़ी मैंने तो दोनों पर अपनी हथौड़ी चलाई अगर तू समझ सके तो मैंने अलग अलग उत्तर नहीं दिए मेरा तो काम एक ही था कि दोनों की धारणाएं गिर जाएं ताकि दोनों खोज की यात्रा पर निकल जाएं धारणाएं न गिरे तो खोज की यात्रा नहीं होती और फिर तीसरा जो आदमी आया था उसकी कोई धारणा न थी उस पर चोट करने का सवाल नहीं था वो सच में ही जिज्ञासु था विश्वासी नहीं था खोजी था तो मैं आंख बंद करके चुप हो रहा और वो मेरा इशारा समझ गए, जिसकी कोई धारणा नहीं हो बड़े जल्दी इशारा समझ लेता है जिसकी धारणा है अगर उसके पक्ष में कही जाए बात तो जल्दी से छाती से लगा लेता है और कहता आहा असल में वो आहा अपने लिए कह रहा है वो ये कह रहा आहा मैं कितना ठीक था यही तो मेरी मान्यता है और अगर उसकी धारणा को गलत कहा जाए तो एक तो वो सुनता ही नहीं इंकार ही करता है भीतर कहता कि नहीं ये गलत भीतर ही नहीं घुसने देता और अगर घुसने भी दे तो उसे अपना रंग दे देता है अपना ढंग दे देता है, किसी तरह तोड़ मरोड़ कर लेता है विकृत कर लेता है लेकिन इस व्यक्ति की कोई धारणा न थी जो सांझ को आया था ये बड़ा निश्चल व्यक्ति था बड़ा निर्दोष बड़ा जिज्ञास मैंने आंख बंद की वो इशारा समझ गया उसने पूछा था कि ईश्वर है या नहीं ये उसका प्रश्न सच्चा प्रश्न था प्रमाणिक प्रश्न था कोई पूर्वाग्रह ना था तो मैंने आंख बंद कर ली वो इशारा समझ गया उसने भी आंख बंद कर ली ये मेरा उत्तर था उसके लिए कि मौन हो जाओ जान लो चुप हो जाओ जान लोग ध्यान में डूब जाओ जान लो और इसलिए जब वो गया तो तूने देखा होगा आनंद कि वो धन्यवाद देके गया क्या आपने जो उत्तर दिया उसके लिए अनुग्रही और बुद्ध ने कहा आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था दोनों साथ साथ बड़े हुए थे आनंद बुद्ध से उम्र में थोड़ा बड़ा भी था और साथ ही पढ़े थे साथ ही खेले थे झगड़े थे दोनों को घुड़सवारी का शौक था तो बुद्ध ने कहा तू भूल नहीं गया होगा आनंद हम दोनों को घोड़सवारी का शौक था और तू जानता है कि घोड़े चार तरह के होते एक तो वो घोड़ा होता है कि मारो तो भी टस समस नहीं होता किसी तरह मार पीट के थोड़ा बहुत चलाओ फिर फिर खड़ा हो जाता है बेशरम दूसरा वो घोड़ा होता है कि मारो तो चलता है ना मारो तो नहीं चलता थोड़ी शर्म होती तीसरा वो घोड़ा होता है मारना नहीं पड़ता सिर्फ कोड़े को फटकारना पड़ता है सिर्फ कोड़े की आवाज चटक पर्याप्त है और घोड़ा चलता है और चौथा वो घोड़ा होता है उसे घोड़े की फटकार कोड़े की फटकार भी देने की जरूरत नहीं उसे कोड़े की छाया भी काफी होती है कोड़ा मौजूद है ये भी काफी होता है छाया भी काफी होती और ऐसे ही चार तरह के आदमी होते और उन चारों के लिए मुझे अलग अलग ढंग से आयोजन करना होता अलग अलग ढंग से उपाय करना होता है पार्थ सारथी, तुम पूछते हो आप सन्यास और गैर पर बहुत बल देते हैं लेकिन कृष्णमूर्ति ना तो संन्यास की दीक्षा देते ना गैरव को ही महत्व देते वरन वे इन्हें गलत मानते हैं और आप कहते हैं कृष्णमूर्ति बुद्ध पुरुष है निश्चित ही वे बुद्ध पुरुष है और बताएं कि फिर दो समसामिक बुद्ध पुरुषों में संन्यास गैरिक के प्रश्न पर कौन सही है तुम्हारे लिए तो कृष्णमूर्ति गलत है सावधान रहना मेरे लिए सही मेरे लिए इसलिए सही है कि मैं भी उस किनारे पर खड़ा हूं जिस किनारे पर वे खड़े दूसरे किनारे पर तुम इसी किनारे पर हो मैं तुमसे कहता हूं नाव पकड़ लो तो तुम भी इस किनारे आ जाओ नाव में बैठ जाओ लेकिन कृष्णमूर्ति तुमसे डरते वो कई लोगों को उन्होंने नाव में बैठे देखता देखा है बैठ तो जाते हैं फिर उतरते नहीं बैठे सो बैठे अरे फिर क्या उतरना जब बैठ ही गए तो फिर क्या उतरना मैंने सुना है अमृतसर के स्टेशन पर बड़ा झगड़ा झांसा मचा हुआ था अमृतसर का स्टेशन वैसी झगड़ा झांसा कब कृपाण निकला है कुछ कहा नहीं जा सकता मैं एक दफा अमृतसर गया तो इस स्टेशन पर कोई 200 लोग मेरे विरोध में इकट्ठे खड़े थे डंडे लिए काले झंडे लिए कि वापिस लौट जाओ और मेरे पक्ष में भी कोई चार पांच सौ लोग इकट्ठे थे झगड़ा बिल्कुल निश्चित था वो पांच सौ मुझे लेने आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आने ही है आपको और में तीन निहंग सिख थे वो तीनों नंगी कृपाण लिए हुए सामने खड़े थे कि अगर किसी ने जरा भी गड़बड़ की तो गर्दनें कट जाएंगी मैंने कहा इस छोटी सी बात पे इतना क्या उपद्रव करना अगर इन लोगों की इच्छा है कि जाऊं तो मैं चला जाता हूं क्यों तलवारें खींचनी उन्होंने कहा कभी नहीं हम आपको जाने ना देंगे तलवारें खींच चुकीं अब के भीतर नहीं जाएंगी आज खून बहेगा नहीं तुम्हारी मर्ची फिर कोई बात नहीं जब खून ही बहना हो मेरे जाने पे भी बहेगा तो फिर मेरे आने पे बह जाए कोई बात नहीं तो पहले ही मौके पर मेरे सामने तीन आदमी कृपाण लिए नंगी तीन मेरे पीछे कृपाण लिए और पांच सौ आदमी डंडे लिए ऐसा अमृतसर के स्टेशन पर मेरा स्वागत हुआ फिर दोबारा मैं गया नहीं मैंने कहा ऐसी बेवकूफी में मुझे पढ़ना नहीं अमृतसर के स्टेशन की यह कहानी वहां वाला झगड़ा मचा हुआ था एक सरदार जी को लोग बिठाने की कोशिश कर रहे थे डब्बे में वो निकल निकल के बाहर आ रहे थे आखिर मित्रों ने कहा कि भाई चलना है तुम्हें नहीं चलना मुश्किल बामुश्किल तम तुम्हें भीतर कर पाते तुम बाहर निकल जाते उन्होंने कहा एक बात पक्की हो जाए कि फिर उतारोगे तो नहीं तुम्हें बैठा तो बैठा फिर उतरूंगा नहीं तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या आगा? कौन उतारेगा क्यों उतारेगा उन्होंने समझा कि साथ कह रहा है कि बीच में क्यों उतार न देना तो बराबर कोई नहीं उतारेगा फिर दिल्ली स्टेशन पर झगड़ा फिर मचा क्योंकि अब दिल्ली उतरना था और मित्र उनको फिर खींच रहे उनका मैंने पहले ही कहा था जब बैठ ही गए तो बैठ ही गए अब मैं उतरूंगा नहीं और जब उतरना था तो चढ़े ही क्यों उनका भी तर्क ठीक है सरदारी तर्क जब उतर नहीं था तो चढ़े ही क्यों और जब चढ़ ही गए तो आप कौन उतारने वाला देखें किस कौन माई का लाल मुझे उतारता कृपाणा चल जाएंगी यही तर्क है लोगों का पारसार्थी। कुछ लोग हैं जो नाव में बैठ गए अब उतरते नहीं दूसरा किनारे भी आ जाता तो भी वो नाव में बैठे दिल्ली आ गई मगर वो गाड़ी में से नहीं उतरते उनका नाव से मोह हो गए वो कहते हैं ये नाव हमें यहां तक लाई इसको यूं छोड़ दे प्यारी नाव हिंदू धर्म की नाव इस्लाम की नाव बुद्ध धर्म की नाव जैन धर्म की नाव यहां तक लाई अरे भवसागर सागर तिरा दी आप उतर जाए ये तो अनुग्रह होगा नहीं होगा ये तो बड़ी कृतघ्ता होगी नहीं कभी नहीं उतरेंगे इसी नाव में रहेंगे और अगर उतरेंगे भी तो नाव को सिर पे लेके चलेंगे क्योंकि इसने इतनी कृपा की कृष्णमूर्ति डरे हैं इससे कि तुम नाव पकड़ लो तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर छोड़ने में समर्थ न रह जाओ कृष्णमूर्ति का भय अकारण नहीं है कृष्णमूर्ति ने आज से 50-60 साल पहले काम शुरू किया कृष्ण मूर्ति के सामने जो अनुभव था मेरे सन्यासियों का तो था नहीं अगर मेरे सन्यासियों का अनुभव कृष्ण मूर्ति को होता तो जो वो कहते उन्होंने कभी कहा नहीं होता और मेरे सन्यासियों के सामने जब बोलते तब भी उनको वही सन्यासी याद आता गैरिक वस्त्र और गैरिक वस्त्र देखते ही से उनको वही हालत हो जाती जो बैल के सामने लाल झंडी दिखा दो वो लाल झंडी से लाल झंडी ने इतनी तकलीफ दी है पहले हजारों साल का इतिहास है गैरिक वस्त्र के पीछे इस जाल में बहुत लोग फंस गए और नाव होते रहे पकड़ गए मुक्त होने चले थे और कैदी हो गए तो कृष्णमूर्ति का जो परिचय है वो परंपरागत संन्यास से है वो उसके विरोध में उसके विरोध में मैं भी हूं लेकिन मेरी अपनी दृष्टि यह है और वो दृष्टि पार्थ सार्थी कृष्णमूर्ति को मानने वालों के कारण पैदा हुई जैसे कृष्णमूर्ति को दृष्टि जो पैदा हुई वो शंकराचारी और रामानुजाचारी और निम्बार्काचारी और बल्लभाचारी इनके सन्यासियों के कारण पैदा हुई क्योंकि इन्होंने देखा कि सन्यासी तो मूढ़ होकर रह गए मतिमंद बिल्कुल ही इनकी बुद्धि जड़ हो गई इन्होंने तो बस गैरिक वस्त्र क्या पहन लिए समझते हैं कि ये मुक्त हो गए बस इतना काफी है जैसे वस्त्रों में ही अटक गए जैसे वस्त्र बदल लिए तो सब बदल गया क्रांति हो गई क्रांति आत्मिक होती कपड़े बदलने से नहीं हो जाती तो कृष्णमूर्ति ने कोशिश की कि तुम कपड़ों में ना अटको आत्मा को बदलो लेकिन कृष्णमूर्ति के पास जो लोग इकट्ठे हुए पचास साल में उनका मुझे अनुभव है उनको देख के मैं कहता हूं कि कृष्णमूर्ति के पास अहंकारी इकट्ठे हो गए ये मनुष्य जाति का हमेशा का दुर्भाग्य क्योंकि अहंकारी अपने ढंग से सोचने लगा कृष्णमूर्ति के पास शिष्य होना नहीं है दीक्षा लेनी नहीं है झुकना है नहीं कृष्णमूर्ति के पैर छूना नहीं कोई सन्यास नहीं अहंकारी को बहुत बात जची अहंकारी ने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है अहंकार इसी से तो डरता है कि कहीं झुकना ना पड़े कहीं समर्पित ना होना पड़े कहीं दीक्षित ना होना पड़े किसी का शिष्य ना बनना पड़े अहंकार को बड़े से बड़ा कष्ट यही है कृष्णमूर्ति ने बात तो ठीक कही थी कि कहीं बुद्धू की तरह कपड़ों में ही ना बंधे रह जाना मगर वह बुद्धुओं के लिए तो खतरनाक थे कपड़े लेकिन दूसरे तरह के बुद्धू भी है या, या के बुद्धु हैं यहां अहंकारी यहां तरह तरह के बुद्धू बुद्धू कई प्रकार में कई साइजों में कई तरह के डब्बों में आते तरह तरह के लेबल हैं उनके कोई बुद्धू एक तरह के होते अरे जितने तरह के बुद्ध होते हैं उतने ही तरह के बुद्धू भी होते क्योंकि बुद्धू में ही से तो आखिर कोई बुद्ध होता है तो एक तरह के बुद्धुओं से बचाया दूसरे तरह के बुद्धुओं ने उनको घेर लिया उन्होंने परंपरा से बचाया तो जो परंपरा विरोधी थे उन्होंने घेर लिया परंपरावादी भी उतना ही अंधा था परंपरा विरोधी भी उतना ही अंधा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें आपकी बात समझ में नहीं आती कभी तो एक सूत्र का वेद का आप समर्थन कर देते हैं कभी दूसरे सूत्र का खंडन कर देते वो कहता या तो समर्थन ही करो या खंडन ही करो दो में से कोई एक बात करो अब जैसे कुरान के सूत्र का मैंने समर्थन किया लेकिन कुरान में ऐसे सैकड़ों सूत्र है अगर तुम ले आए तो मैं उनकी बिल्कुल धज्जी उड़ा दूंगा तब तुम दिक्कत में पड़ोगे तब तुम कहोगे ये बात बड़ी गड़बड़ हो गई अगर आप खिलाफ हो तो पूरे के खिलाफ मगर मैं क्या करूं मैं तो सिर्फ खिलाफ गलत कहूंगा वो कहीं भी हो कुरान में हो वेद में हो गीता में हो धम्मपद में हो कहीं भी हो और मैं जिसके पक्ष में हूं वो कहीं भी हो मैं उसका पक्ष करूंगा मैं कोई अरबी संस्कृत पाली और प्राकृत से मुझे लेना देना नहीं मुझे बुद्ध महावीर और कृष्ण से भी कुछ लेना देना नहीं मुझे लेना देना है तो सत्य से तो मैं सत्य को छांट लेता हूं परंपरा के विपरीत कृष्ण मूर्ति का प्रयोग ठीक था लेकिन परंपरा में हीरे भी हैं कचरा ही नहीं माना कि कचरा बहुत है और माना कि हीरे बहुत कम लेकिन कचरे के पूरे ढेर में अगर एक कोहनूर हीरा भी हो तो भी वो कोहनूर हीरा एक है और कचरा बहुत है तो भी उसी कोहनूर हीरे का मूल्य कचरे को जला डालो कोहनूर को बचा लो अंग्रेजी में कहावत है कि बच्चे को नहलाओ तो पानी के साथ गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना गंदे पानी को जरूर फेंकना है क्योंकि जब बच्चा नहा लिया तो पानी गंदा हो गया अब उसको फेंक ही देना मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं अरे इसी पानी ने तो बच्चे को शुद्ध किया इसको हम फेंक नहीं तो गंगा इसको तो संभाल कर रखेंगे ऐसी प्यारी चीज इतनी उपकारी चीज इतनी कल्याणकारी चीज मंगलदाई इसको फेंक दे कभी नहीं इसको तो हम रखेंगे संभाल के और दूसरे लोग हैं जो गंदा पानी फेंकने को इतने उत्सुक हैं तो वो कहते हैं इस बच्चे को भी फेंको जी मिटाओ ये बच्चा रहेगा तो फिर गंदा करेगा पुराने लोगों ने बच्चे के साथ गंदा पानी बचा लिया था और कृष्णमूर्ति ने गंदे पानी के साथ बच्चा भी फेंक दिया मेरा कहना है इतना भैया बच्चे को बचा लो गंदे पानी को फेंक दो मगर तुम कहते हो इसमें विरोधाभास आ जाता है मुझे जो भी परंपरा में सुंदर है उसे बचाना है और जो भी असुंदर है उसे आग लगा देनी इससे मुझसे दोनों तरह के लोग नाराज होंगे परंपरावादी मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं उसकी पूरी परंपरा स्वीकार नहीं करता और परंपरा विरोधी मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं उसकी पूरी गैर परंपरावादी धारणा स्वीकार नहीं करता मैं तो सत्य को ही स्वीकार करता हूं वो पुराना हो नया हो इससे क्या लेना देना है सत्य क्या पुराना होता है या नया होता है कृष्णमूर्ति ने इन कपड़ों का विरोध किया क्योंकि इन कपड़ों के कारण बुद्धों ने इस देश की छाती पर बहुत मूंग दली और वो विरोध सार्थक था लेकिन कृष्णमूर्ति दूसरी चीज नहीं देख पाए कि उनके विरोध के कारण उनके पास जो लोग इकट्ठे हुए वो वस्तु धार्मिक लोग नहीं अहंकारी लोग अहंकारियों की जमात जो अपने को थोते किस्म के बुद्धिवादी समझते हैं कि बड़े बुद्धिवादी हैं उस तरह के लोगों की जमात कृष्णमूर्ति के पास इकट्ठी वो इसलिए इकट्ठी नहीं है कि कृष्णमूर्ति की बातें सच है वो इसलिए इकट्ठी आधार मिल रहे हैं परंपरा के विरोध के उसके लिए आधार मिल रहे हैं अहंकार को बचाने के लिए संन्यास है क्या अहंकार का विसर्जन शिष्यत्व है क्या किसी के चरणों के बहाने अपने को झुकाने की तरकीब चरण तो बहाने हैं उनका कोई मूल्य नहीं निमित्त मात्र है। खूंटी पर जैसे कोई कोई कोट को टांग देता खूंटी ना हो तो खिली पर टांग देता खिली ना हो तो दरवाजा खिड़की पर टांग देता कहीं ना हो तो कुर्सी पर टांग देता कहीं ना कहीं टांगेगा सवाल खूंटी का नहीं सवाल कोट को टांगने का है तुम्हारा अहंकार जिस बहाने से भी मिट सके मिट जाना चाहिए सन्यास तो सिर्फ एक उपाय है बुद्ध ने इस उपाय का प्रयोग किया महावीर ने इस उपाय का प्रयोग किया शंकराचार्य ने इस उपाय का प्रयोग किया ये सिर्फ उपाय है मगर खतरा तो हमेशा है क्योंकि बुद्धों की भीड़ दुनिया में वो हर उपाय को अपने सांचे में ढाल लेते उन्होंने इन वस्त्रों को जोर से पकड़ लिया वो ये समझने लगे कि वस्त्र गैरिक हो गए बात खत्म हो गई यात्रा पूरी हो गई ये यात्रा सिर्फ शुरू होती वस्त्रों से, आत्मा पे पूरी होती कृष्ण मूर्ति इतने परेशान हो गए हजारों साल के उपद्रव से कि उन्होंने दूसरी अति पकड़ ली उन्होंने कहा कि छोड़ो ये वस्त्र ही खतरनाक है ये वस्त्र खतरनाक नहीं इन वस्त्रों के पीछे जो बुद्धू आदमी है वो खतरनाक है वही बुद्धू आदमी बिना वस्त्रों के भी बुद्धूपन करेगा कोई वस्त्रों से थोड़ी बुद्धू होता है बुद्धू के हाथ में जो भी पड़ जाएगा उसी के साथ गड़बड़ करेगा उसको कृष्णमूर्ति की बातें सुनाई पड़ गई कि कोई दीक्षा की जरूरत नहीं सन्यास की कोई जरूरत नहीं शिष्यत्व की कोई जरूरत नहीं किसी से समझने की कोई जरूरत नहीं सत्य तो प्रत्येक के भीतर है फिर क्या तुम बाड़ झोंकते हो कृष्णमूर्ति को सुन किस लिए जाते हो सुनने किस लिए कृष्णमूर्ति को पढ़ते हो जब सत्य तुम्हारे भीतर है तो ये कृष्णमूर्ति को पचास साल से सतत सुनने वाले लोग क्या कर रहे हैं और पचास साल तक तुमको अभी ये भी समझ में आया कि सत्य तुम्हारे भीतर है और सत्य के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं तो कृष्णमूर्ति के पास किस लिए जाते हो जरूर अभी तुम्हें सत्य नहीं मिला है और तुम्हें किसी के पास जाना पड़ रहा है लेकिन तुम हो अहंकारी तुम चाहते हो जाना भी पड़े और यह स्वीकार भी ना करना पड़े कि हम किसी के पास गए बस ये अहंकारी तुम्हें डुबा देगा तो मैं तुम्हारे लिए तो कहूंगा पार्थ सार्थी के मैं सही हूं तुम्हें सन्यास से गुजरना हो और मैं कहता हूं नाव को पकड़ने की जरूरत नहीं नाव में बैठो हां उतरते वक्त धन्यवाद दे देना नाव को बस काफी है नाव को ढोने की जरूरत है ना पकड़ के बैठ जाने की जरूरत है सीढ़ी से चढ़ो दूसरी मंजिल पे पहुंच जाओ तो सीढ़ी छोड़नी ही है सीढ़ी छोड़नी ही होगी जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे सन्यास की नाव का काम पूरा होने लगा जिस दिन तुम्हारे भीतर समाधि लग जाएगी उस दिन तुम संन्यास से मुक्ति हो गए इतने मुक्त हो गए कि तुम्हें गैरक वस्त्र भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि छोड़ने का भी अगर आग्रह बना रहा तो समझना कि अभी पूरे मुक्त नहीं हुए अभी थोड़ा सा लगाओ बाकी नहीं तो छोड़ने की भी क्या बात कोई तो वस्त्र पहनोगे ना हरे पहनोगे नीले पहनोगे सफेद पहनोगे कोई तो वस्त्र पहनोगे तो गैरक में क्या हर्चा है मगर तुम्हारे भीतर से पकड़ चली जाएगी तुम्हारे भीतर आग्रह नहीं रह जाएगा छोड़ने की भी अगर जिद रही तो उसका मतलब यह हुआ कि अभी कहीं ना कहीं आग्रह से ऐसे जीवन इतना सरल नहीं है जैसा कि लोग समझते जीवन थोड़ा जटिल है इसमें चीजें पकड़नी पड़ती और छोड़नी पड़ती तुम तर्क से सोचो तो वही सरदारी तर्क होगा फिर कि पकड़ेंगे तो फिर पकड़े रहेंगे और जब छोड़ नहीं है तो पकड़ नहीं क्यों कृष्णमूर्ति को सुनकर बहुत से अहंकारियों को बड़ी राहत मिली उनको राहत यह मिली कि हमको झुकना नहीं मगर इससे कुछ लाभ भी नहीं हो गया मेरे पास कितने कृष्णमूर्ति को मानने वाले लोग आके नहीं स्वीकार किए कि अब हम क्या करें सब बात समझ में आती है कृष्णमूर्ति की मगर कोई लाभ तो हो नहीं रहा जीवन में कोई क्रांति तो हो नहीं रही तो मैं उनसे कहता हूं कि अब तुम मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि जो तुम्हें उन्होंने समझाया गलत है अगर मैं तुमसे कहूं ध्यान करो तुम फौरन कृष्णमूर्ति का उदाहरण दोगे कि वो कहते हैं ध्यान की कोई जरूरत नहीं अगर कहूं कि दीक्षा लो तुम कहोगे दीक्षा की कोई जरूरत नहीं सन्यासी बनो सन्यासी की कोई जरूरत नहीं और कृष्णमूर्ति को सुनकर कोई लाभ हो नहीं रहा है अब तुम बड़े विडम्बना में पड़ गए तुम बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में आ गए कृष्णमूर्ति ने किसको लाभ पहुंचाया क्या लाभ पहुंचा कृष्णमूर्ति निश्चित ही बुद्ध पुरुष है लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुद्ध पुरुष लोगों को लाभ पहुंचा सके लाभ पहुंचाने की कला और बात लाभ पहुंचाना एक अलग कला है लोगों के लिए जगाना एक अलग कला खुद जग जाना एक बात है जो खुद जग गया है जरूरी नहीं कि दूसरे को जगा सके कृष्णमूर्ति किसी को नहीं जगा सके क्योंकि जगाने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया को ही स्वीकार करने को राजी नहीं सन्यास जगाने की प्रक्रिया है साधन मात्र साध्य नहीं साधन की तरह उपयोग कर लो और जब जरूरत न रह जाए तो बात खत्म हो गई जिस दिन तुम समाधिस्थ हो जाओ प्रबुद्ध हो जाओ उस दिन सन्यास के वस्त्र रहे कि न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है नग्न रहे कि वस्त्र रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब तक वैसी घड़ी ना आ जाए तब तक नाव का उपयोग करना जरूरी है। उस किनारे जाने के लिए नाव अत्यंत आवश्यक है इसलिए पुनः दोहराता हूं पार्थ शास्त्री तुम्हारे लिए तो मैं सही हूं आज इतना